विदेशों में भी इस जगह का नाम बहुत से लोग जानते हैं कुछ इसलिए जानते हैं क्योंकि यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य अतुलनीय है तो कुछ इसलिए जानते हैं कि ये जगह वर्तमान नक्सलवाद की प्रयोगशाला बन चुकी है चंद लोग इसलिए भी जानते हैं क्योंकि यहाँ आदिवासी संस्कृति अब भी कायम है वहीं शिल्प प्रेमी इसलिए जानते हैं क्योंकि बस्तर या शिल्प अपने आप में बेजोड़ है तो कुछ लोगों के लिए अपने ड्राइंग रूम में सजाए जाने वाली कृतियों का नाम बस्तर है बस्तर के बारे में कुछ जानकारी, यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान कांगेर घाटी के बारे में कुछ जानकारी यहाँ पर स्थित विश्व प्रसिद्ध गुफाओं के बारे में कुछ जानकारियों के साथ हम प्रस्तुत हैं सीजी जी रेडियो में बाहर है, बाहर बिखरी है बस्तर में हजारों हजार साल का जिंदा इतिहास हूँ मैं मुझे बस्तर कहते हैं जैव विविधता को अपने में समेटे कहते हैं मैं हजारों हजार साल एक साथ जीता हूँ आज मेरे बच्चे हजार साल पुरानी संस्कृति भी जीते हैं तो आज की आधुनिक संस्कृति भी पहाड़ी मै भी मेरा अंश ही है तो प्रकृति की देन वो खूबसूरती भी जिसे निहारने देश दुनिया से लोग आते हैं छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर की सीमाएं उड़ीसा महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश की सीमाओं को छूती हैं यहाँ का लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा हरे भरे जंगलों पश्चिमोत्तर भाग ऐतिहासिक अभुजमाड़ी आदिवासी पहाड़ियों और दक्षिणी हिस्सा बेलाडीला की खनिज खदानों से घिरा हुआ है कांगेर वैली राष्ट्रीय उद्यान का फैला हुआ घना और भयानक जंगल विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे प्राचीन और रहस्यमयी गुफाएं सुंदर जलप्रपात और नदियाँ जैव वैज्ञानिकों रोमांचकारी खेलों के शौकीन और कलाकारों के लिए स्वर्ग के समान है माँ बस्तर राजघराने की देवी हैं। कहा जाता है कि देवी इन घने पहाड़ी जंगलों में राजा की रक्षा करते हुए उसका मार्गदर्शन करती हैं। दशहरा बस्तर का सबसे बड़ा भव्य और प्रमुख त्यौहार है मगर इसका श्री राम अथवा उनके अयोध्या के लौटने से कोई संबंध नहीं है ये पर्व दंतेश्वरी देवी को समर्पित होता है प्रकृति यहाँ आपको अपने संपूर्ण रूप में स्वागत करती हुई सी प्रतीत होगी। बस्तर की जनसंख्या में करीब तीन चौथाई लोग जनजातियों के हैं जिनमें से हर एक की अपनी मौलिक संस्कृति मान्यताएं, बोलियां, रीति रिवाज और खान पान की आदतें हैं बस्तर की जनजातियों में गुण जैसे मारिया मुरिया अबूजमाड़ी धुरवा और डोरिया शामिल हैं, साथ ही अन्य समूह जो कि गुण नहीं हैं, जैसे भद्रा और हल्बा शामिल हैं। आप बस्तर में कहीं भी घूम रहे हों, हाट की ओर जाते हुए जनजातीय लोगों को उनकी वेशभूषा में पूर्ण सजे धजे देख सकते हैं गोण जाति की सबसे महत्वपूर्ण उप अबूजमाड़ी शर्मिले और संकोची होते हैं नृत्य महोत्सव के दौरान सींगों से सजे मुकुट पहनने के लिए जानी जाने वाली जनजाति माड़िया सामाजिक होती है उत्तरी बस्तर की खेती किसानी करने वाली मुरिया जनजाति सबसे अधिक व्यवस्थित होती है और घोटुल के कारण जानी जाती है ये युवा और कुंवर लड़के लड़कियों के लिए एक विशेष स्थान होता है जहाँ वे बड़ों से दूर आपस में मिल सकते हैं यहाँ उनकी सामाजिक शिक्षा की खास व्यवस्था होती है जिसमें नृत्य गीत संगीत आदि सब शामिल होता है प्रथा मुरिया समाज का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है बस्तर की सदियों पुरानी परंपराएं साधारण और जटिल कलाकृतियों को चिन्हित करती हैं। इन कलाकृतियों को आकार देने वाले कारीगर प्राकृतिक संसार से प्रेरित होते हैं बस्तर की सुंदरता कला की प्राचीनता और आधुनिकता के सम्मिश्रण में निहित है कला पार्कियों में बस्तर कला की लोकप्रियता बढ़ने के कारण इसमें हड़प्पा और सिंधु सभ्यता का प्रभाव है कोंडागांव नारायणपुर और जगदलपुर टेराकोटा कला के लिए प्रसिद्ध है जगदलपुर कोसा सिल्क बुनाई के लिए प्रसिद्ध है बेल मेटल और रॉट टायरन की कारीगरी कोंडा गाँव और जगदलपुर की विशेषता है लकड़ी और बांस का सर्वश्रेष्ठ काम नारायणपुर और जगदलपुर में देखा जा सकता है बस्तर की सबसे पुरानी हस्तकलाओं में स्मृति चिन्ह के रूप में प्रयोग किए जाने वाले नक्काशीदार पत्थर भी शामिल हैं। नारायणपुर के हस्तकला केंद्र अथवा शिल्प में आप कुछ अनुपम कलाकृतियाँ चुन सकते हैं बस्तर के वास्तविक स्वरूप को समझने के लिए हाट यानी स्थानीय बाजार जो पूरे बस्तर में करीब 300 हैं उनका भ्रमण करना चाहिए यहाँ पर आदिवासी जंगल से एकत्रित की हुई वस्तुओं के स्थान पर नमक तंबाकू, कपड़े और अन्य दैनिक उपभोग की वस्तुएं खरीदते हैं। धान के विस्तृत खेत पगडंडो के मनोरम दृश्य पशु पक्षियों के अद्भुत प्रजातिया नदिया झरने प्राचीन गुफाएं बस्तर को प्रकृति प्रेमियों का स्वर्ग बनाती है ये दुर्गम दुर्लभ भूमि एक सुखद आश्चर्य है उच्च प्रजाति के वृक्षों से सजी वन्य भूमि अनेक भागों में विभक्त होती है ये वन संरक्षित जंगली भैंसे शेर तेंदुआ उल्लू और भली भांति के पशु पक्षियों के लिए जैसे लुप्त प्राय बस्तर या पहाड़ी मैना के लिए घर है किसी भी जैव विज्ञानी के लिए कांगेर वैली नेशनल पार्क एक शोध का विषय है ये घाटी सुंदर और मनमोहक दृश्यों आकर्षक जलप्रपातों नदियों आदि और प्राचीन गुफाओं के लिए जानी जाती है उनके लिए जो भय प्रकृति का आनंद लेते हैं और प्राकृतिक गतिविधियों से आह्लादित होते हैं पदयात्रा पर्वतारोहण अदम्य गुफाओं की खोज जैसे अनेक आकर्षण उन्हें आकर्षित करते हैं कुटुमसर कैलाश दंडक गुफाओ में और क्रिस्टल साइट आकर्षण का केंद्र है सौ फीट की ऊंचाई से गिरते तीरतगढ़ जलप्रपात का पारदर्शी बहाव हम सब का ध्यान आकर्षित करता है इंद्रावती नदी से निर्मित चित्रकूट जलप्रपात प्रपात न्याग्रा की याद दिलाता है इन की यात्रा के साथ बस्तर की आदिवासी संस्कृति को समझने के लिए मानव संग्रहालय भी देखा जा सकता है देवी देवताओं पर आस्था रखने वालों को जहां दंतेवाड़ा स्थित माता माई दंतेश्वरी का देवालय सुकून और शांति प्रदान करता है वहीं प्राचीन और पुरातत्व प्रेमियों के लिए बारसूर का गणेश मंदिर मामा भांजा मंदिर नारायणपुर का विष्णु मंदिर भद्रकाली मंदिर तथा पुजारी काकेर के धर्मराज का मंदिर भी आकर्षण का केंद्र है पुरातत्व की शोधकर्ताओं के लिए कई गांवों में अटूट पुरातात्विक संपदा बिना उत्खनन के पड़ी है अनेक अज्ञात टीले आज भी रहस्य बने हुए हैं तो इन रहस्यों के पर्दों को खोलने के लिए हम आपसे मिलेंगे अगले अंक में बाहर आइए बाहर बिखरी है बस्तर भी